पूर्णमेवा ओ शांति शांति शाति शंकरचार्यवंवाजराय शूत्र भाष्य वंदे भगवत श्वुराद विभायमूर्त नमः ओ शांति शांति शांति प्रयोग विधि प्रयोग विधि का अर्थ क्रम निरूपण करते हैं क्रम अगर निश्चय होगा तब प्रवृत्ति प्रयोग में आंसु भाव शीघ्र कार्य सम्पन्न होगा इसमें भी छह सहकारी कार्य श्रुति अर्थ पाठस्थान स्थान मुख्य प्रवृत्ति इसमें मुख्य क्रम हम लोग देख रहे थे मुख्य क्रम अर्थात जिस क्रम से प्रधानों का अनुष्ठान होता है उसी क्रम से अंगों का भी अनुष्ठान होता है तो प्रधान कर्म ये हो गया है उसके अनुसार अंगों का जो कर्म ए, अंगों का जो क्रम निर्णय होना इसको कहा गया मुख्य क्रम अर्थात मुख्य से क्रमेण अंगान क्रम अभी एक सौ में अंतिम पंक्ति कहा था कि मूल में था ऊपर में अंतिम मतलब नीचे से द्वितीय पंक्ति में स यह मुख्य क्रम है प्रवृत्ति क्रमांत न्, बलवान प्रवृत्ति क्रम अंतिम क्रमा अंतिम क्रम का निर्णायक आगे कहा जाएगा तो प्रवृत्ति क्रम के अपेक्षा यह मुख्य क्रम बलवान है तो यह प्रवृत्ति क्रम क्या है पहले उसको देखेंगे आगे मुख्य क्रम देखेंगे पृष्ठ संख्या एक सौ वहा प्राजापत्य वैष्णो तो देवी नामक कर्म जिसमें प्रजापति देवता के लिए सत्रह पशु एक साथ सप्तदश तो पशु इनका अर्पण किया जाता है ये पशु तो उनका अर्पण तो एक साथ होगा सत्रह पशु एक साथ अर्पण होंगे किंतु अर्पण होने से पहले ये पशुओं का संस्कार करना पड़ेगा तो पशुओं का संस्कार तो पहले उनका उपाकरण उपाकरण तथा स्पर्श करेगा आगे परियग्निकरणम पर अग्निकरणम अर्थात उनके दर्भ ज्वालाया दर्भ अर्थात कुश अग्नि संयोग करके उनको ऐसे घुमाएगा जैसे हम लोग अगरबत्ती में कर देते हैं और तृतीय हो गया युप नियोजनम में उनका बंधन करेंगे ये प्रत्येक पशु को ये करना पड़ेगा पशुओं का तो अर्पण एक साथ हो जाएगा किंतु यह कर्म तो एक साथ नहीं हो पाएगा सभी पशुओं को स्पर्श करेगा ये जमा सत्रह पशुओं को एक साथ कैसे कर देगा एक के बाद एक करेगा तभी तो अगर अर्पण एक साथ करना है किंतु यह कर्म जो अंग कर्म एक साथ नहीं कर पा, किया जा सकता है तो क्या इसका क्रम होगा कह देंगे प्रथम अंग कर्म हो गया उपाकरण स्पर्श करना है कोई भी पशु को पहले स्पर्श करके आगे क्रम से बाकी सो को स्पर्श कर लेना है और जिस क्रम से उपाकरण किया उसी क्रम से परियग्निकरण करेगा और फिर आगे उसी क्रम से उपनियोजन बंधन, बंधन करना वो भी उसी क्रम से करेगा तभी क्या है प्रत्येक पशु का जो क्रम रहा वो क्रम भी निर्दिष्ट हो गया निर्दिष्ट हो गया अर्थात तो अंतिम में सत्र पशु को एक साथ अर्पण किया जाएगा तो उस अर्पण करने से मतलब उस क्रिया के साथ सभी पशु का समान अर्थात तो दूरी बना रहा समान दूरी बना रहा अर्थात तो हम कहेंगे जैसे अंतिम में सत्र पशु को एक साथ अर्पण कर दिया ठीक उससे पहले सप्तश संख्या वाला पशु का उपनियोजन किया था बांधा था उससे पहले सोलह सो, उससे पहले पंचदश इस प्रकार की किया था तो उसका पूर्व जो क्रिया था जो वाला या जो उसका प्रयग्निकरण करना वो भी उसी क्रम से था अभी मान लीजिए कि पंचदश अथवा दसम पशु मान लीजिए दसम पशु का अर्पण से जितना दूरी रहा अंतिम अंग क्रिया अंतिम अंग क्रिया अर्थात तो बांधना वो अर्पण से जितना दूरी रहा आ जो बाकी दो अंग कर्म रह गया उसमें भी अर्थात समान संख्या का दूरी उसका बनाया रहेगा अगर कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे एक पशु को लेंगे उसका तीनों अंग कर्म कर देंगे आगे फिर द्वितीय पशु को लेंगे उसका तीनों अंग कर्म कर देंगे उससे क्या होगा जो सप्तदश पशु होगा उसका अंगकर्म अंतिम आएगा उसके बाद अर्पण हो जाएगा तो वह अंगकर्म सप्तदश पशु का बिल्कुल समीप हो गया और जो प्रथम पशु होगा उसका बहुत दूर हो गया तो यह व्यतिक्रम हुआ किंतु अगर एक कर्म को लेकर के अंगकर्म को लेकर के सभी को कर देंगे तब इस प्रकार की एक का अत्यंत समीप एक का अत्यंत दूर इस प्रकार की नहीं हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा कि प्रवृत्ति क्रम प्रवृत्ति क्रम अर्थात प्रथम अंग कर्म का जो प्रवृत्ति रहा जो क्रम रहा द्वितीय अंग कर्म तृतीय अंग कर्म का भी क्रम उसी प्रकार की होगा इसको कहा जाएगा प्रवृत्ति क्रम ताकि कोई एक पशु का सारे कर्म अत्यंत समीप एक पशु का सभी कर्म अत्यंत दूर इस प्रकार की न हो जाए इसको प्रवृत्ति क्या जी बीच में का लेना तो आ, सा, आ, ने आ को लेना है सात उसको करना होता को, कोई भी करे तो अभी जिससे हम आरम्भ करेंगे उसको प्रथम बोलेंगे तो अगर हम उसको मतलब चक्राकार में खड़ा कर सकते हैं लंबा खड़ा कर सकते हैं जैसे भी करें जहाँ आरम्भ करेंगे उसी को प्रथम बोल देंगे उसको अगर अष्टम बोलेंगे कोई बात नहीं अष्टम होकर के सप्तश होकर के प्रथम होकर सप्तम पर्यत आ जाएगा तो उसी क्रम में सर्वत्र रहेगा ताकि जो अंतिम अर्पण क्रिया है उससे किसी को अत्य, अत्यंत समीप किसी को अत्यंत दूर ये न हो जाए अच्छा, पंक्ति देखेंगे सह प्रयुज्य मू प्रधानेश प्रधान कर्म सह प्रयुज्य मान प्रधान कर्म हो गया याग देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग सप्तश तो पशुओं का अर्पण करना ये हो गया प्रधान एक साथ सत्रह पशु अर्पण होंगे इसलिए कह दिया सह प्रयुज्यमान प्रधान सन्निपाति नाम अंगा नाम प्रत्येक पशु के लिए उनका अंग है सन्नीपाती नाम अर्थात तो सन्न इसका सन्निपत्य उपकार कहा जाएगा अर्थात प्रधान कर्म होने का समय में इनका होगा जब अर्पण होने का है तब तो ये सब कर्म होंगे उसी समय ये ये के के बाद बाद एक एक एक अर्पण अर्पण करा देगा ना? ना सब को एक के सब को एक ही ही तो अर्पन कर देगा इसमें तो और कोई को और कुछ करना नहीं है ना किंतु तो जब स्पर्श करेगा सत्र को एक बार नहीं कर पाएगा अभी पूरा काम हो गया अब तो देवता को अर्पण करना है वो तो, तो सब कर देगा सन्निपाति नाम अंगान आवृत्य आवृतिया अनुष्ठान जो अंग हो गया सनिपत्य सन्नी अंग सन्नीपत्य मुख्य कर्म होने का साथ साथ ये सब होंगे आवृत्तिया अनुष्ठान आवृत्तिया अनुष्ठान इसको कहते हैं प्रति प्रधान गुणावृत्ति न्याय पशु हो गए सत्रह प्रत्येक पशु के लिए ये तीन अंग करना पड़ेगा तो कहा गया क्या कि पशु का अंग कर्म करना है तो पशु का एक पशु के लिए कहा गया अभी सत्रह पशु है तो कहते हैं प्रति प्रधानम गुण का आवृत्ति करेंगे पशु का अंग कर्म करना है तो पशु का कहने से जितने पशु है प्रतियोगों का करना है इसको कहते हैं प्रति प्रधान के लिए अंगों का आवृत्ति किया जाएगा अर्थात इसके लिए तीन इसके लिए कहते हैं वो भी तीन क्योंकि प्रधान जितने होंगे अंग उतने होंगे इसको कहते हैं आवृत्तिया अनुष्ठाने आवृत्ति करके अनुष्ठान कर्तव्य करने।, करने का विषय में ही द्वितीय पदार्थ द्वितीय पदार्थ पदार्थ अर्थात क्रिया अंग क्रिया यहाँ द्वितीय पदार्थ हो गया जैसे परियग्निकरण अग्नि से दरभ ज्वालय तो करना यह द्वितीय आदि पदार्थान प्रथम अनुष्ठित पदार्थ क्रमात् यह क्रम अन्वय इस प्रकार करेंगे प्रथम अनुष्ठित पदार्थ क्रमात् द्वितीय आदि पदार्थना यह क्रम प्रथम अनुष्ठित पदार्थ हो गया उपाकरण स्पर्श उसके अनुसार द्वितीय पदार्थ हो गया परियग्निकरण आगे ये उपनियोजन ये सब द्वितीय आदि पदार्थ नाम यह क्रम वो सवृतिक क्रम प्रथम का जो क्रम वो प्रवृत्ति क्रम नहीं है प्रथम के अनुसार द्वितीय तृतीय का जो क्रम हुआ उसको प्रवृतिक्रम कहा गया और पूर्व में था मुख्य क्रम यह हुआ प्रवृतिक क्रम उसका पूर्व में था मुख्य क्रम मुख्य कर प्रधान कर्म में जो क्रम रहा अंग में वो क्रम रहा यहाँ कितु तो ऐसा नहीं यहाँ तो प्रधान कर्म एक ही है एक साथ सत्रह पशुओं को अर्पण कर देना उसमें कोई क्रम ही नहीं है इसलिए उसका क्रम के अनुसार अंगों का क्रम नहीं हो रहा है अंगों में प्रथम अंगों का क्रम के अनुसार द्वितीय तृतीय अंगों का क्रम हो रहा है ये दोनों में अंतर है सप्रवृत्ति क्रम यथा प्राजापत्य पशुअंगेश प्राजापत्य जो पशु है प्रजापति देवता अशापत्य तो प्राजापत्य जो पशु पशु का जो अंग कर्म होते हैं जस का रूप है प्रजापत्या एक पशु हो गया बहुजन हो गया प्राजापत्या प्रजापति प्राजा देवता अश क्या सूत्र लगेगा hmm, देवता तो ठीक है द्वितीय द्वितीय द्वितीय पत्युतर पदार निय द्वितीय द्वितीय है, तो मंत्र है कृत्वा इति वैश्वी कजापत्यरतीक्य कृत्वा, कैष्वदेव ये कर्म करके प्रजापत्यरती तो ही ये प्रजापत्य रूप दिया बहुवचन का रूप इस वाक्य में तृतीया निर्देशा तो प्राजापत्य है तृतीय बहुवचन है शेतकर्तव्यता का सा इति कर्तव्यता का इति कर्तव्यता के साथ तो इति कर्त्तव्यता हो गया जो अंगकर्म जो तीन अंगकर्म हो गए ये सब इति कर्तव्यता हो गया तो प्राजापत्या शैतिकर्तव्यता का एक कालत्व विहिता विहिता शैति कर्तव्यता का का प्राजापत्या समानधिकरण है एक कालत्व विहिता अर्थात इनका जो अर्पण होगा एक काल अर्पण होगा ये विधान किया गया विश्वदेवी देवी विश्वदेव देवता, तो देवता अर्थात तो है। है। तो होते हैं वो कर्म, में। वो कर्म करके आगे फिर प्राजापत्य ये कर्म करना है करेगा। आगे फिर यह प्राजापत्य कर्म तो वैश्व देवी कर्म वालो कर्म है तो ना ना ना देवी में कृतवा वो कर दिया आगे जो प्राजापत्य है।, है ये कर्मों में सत्रह पशु है ये अलग कर्म है कि वैष्ण देवी करेगा आगे प्राजापत्य कर्म करेगा अरे जो प्राजापत्य कर्म है उसमें प्राजापत्या सप्तश पशव से कर्तव्यता का इति कर्तव्यता के साथ अर्थात कर्तव्यता अर्थात अंगों के साथ एक काल एक काल साहित्य सारे पशुओं का अर्पण तो एक काल होना है तो क्या कि वाड़े से अर्पण करना तो ये तो मतलब यहाँ तो पता नहीं अर्थात हो सकता है सप्तदश सप्तश पशुओं का हनन करना ये तो इतना, इतना बड़ा कर्म तो सुना नहीं <laughs> कैसे अच्छा एक साथ भी हो कैसे होगा वहां भी तो फिर क्रम आ जाना चाहिए वो तो फिर मुख्य क्रम के अनुसार आ जाएगा आ, ये तो हाँ मतलब अर्पण कर दिया कुछ त्याग कर दिया ऐसे मतलब किसी को दे देना होगा अथवा तो ऐसे छोड़ देना होगा ऐसे छोड़ देना तो हम देखा है बकरी इत्यादि को ये पूरा तो पूजा कर दिया ये कर दिया फिर छोड़ दिया करते हैदंगा नाम सेश अर्थात प्राजापत्य जो अर्पण क्रिया हो गया प्रजापत्याम और च उनका जो अंग होगे हो गया उपाकरण नियोजन प्रभृति उनका अंग होगे गया उपाकरण नियोजन बीच में रह गया परियग्निकरण साहित्यम संपाद्यम इनका साहित्य एक साथ होना यह कहना चाहिए क्योंकि प्राजापत्य ही उसमें भीष का रूप कहा अर्थात एक साथ इनका अर्पण होना यह कहा इति कर्त्तव्यता के साथ अंग क्रिया के साथ एक साथ होना है तच्च तच अर्थात तच्च, तच्च एक साहित्य एक साथ जो उनका अर्पण होना है प्राजापत्य पशुना ये प्राजापत्य पशुओं का साहित्य एक साथ अर्पण होगा उनका क्रिया भी सब होगा क्यों एक साथ अर्पण करना है कहते हैं संप्रतिपन्न देवता कत्वे उनका देवता भी संप्रतिपन्न अर्थात देवता को आवाहन किया गया तो देवता है तो उनका एक साथ करना है यहाँ देखा संप्रतिपन्न देवता कत्वे पन्ना देवता यश जिसका देवता भी उपस्थित तो हुए टीका में देखिए दक्षिण पार्श्व में संस्कृत टीका में तृतीय पंक्ति में संप्रतिपन्न देवता अत्र संप्रतिपन्न देवता कालो इति पाठ संप्रतिपन्न देवता और संप्रतिपन्न काल अर्थात देवता भी उपस्थित है और काल भी है तो एक ही साथ सबको करना है ऐसे वहा पाठ मतलब है अन्यत्र है वो ठीक पाठ कहते हैं अच्छा आगे मूल में तच्छ प्राजापत्य पशुनाम संप्रतिपन्न देवता कत्वे युगपद युग उपपद्यते ये जो साहित्य है उनका युगपद अर्पण करेंगे तभी साहित्य होगा देवता एक विद्यमान है और काल भी है एक ही साथ करना है तद अंगान च तद अंगान अर्थात पशु का जो अंगकर्म है वो उपाकरणादी उपाकरण जो स्पर्श करना इनका युगपद अनुष्ठान असत्यम वो तो सत्र पशु का एक साथ नहीं कर पाएगा अत तेषा साहित्यम अभी वो सब अंग कर्म का साहित्य कैसे होगा कहते हैं अव्यवहित अनुष्ठान संपाद्यम उसमें व्यवधान नहीं करना है अव्यवहित अनुष्ठान संपादक कहते अव्यवहित अनुष्ठान होने पर भी साहित्य कहाँ हुआ तो व्यवधान होकर के हुआ अर्थात तो एक क्रिया से दूसरा क्रिया कहीं के व्यवधान नहीं हुआ क्यों व्यवधान नहीं हुआ कहते स्वजातीय रहा एक उपाकरण किया दूसरा उपाकरण किया व्यवधान कहाँ हुआ वो तो उपाकरण ही करता है जैसे कहते हल हल हल वर्ण है व्यवहित नहीं है विजातियों के द्वारा व्यवहित होना है तो इस प्रकार की वहां कहते हैं कि साहित्यम अव्यवहित अनुष्ठान विजातियों के द्वारा व्यवहित नहीं होना है अगर एक पशु का तीन कर देंगे फिर आगे दूसरा पशु को करेंगे तो विजातीय कर्म के द्वारा व्यवहित हो गया तो यहाँ किन्तु विजात कर्म के द्वारा व्यवहित नहीं होना चाहिए इसलिए व्याकरण में यह है न ये न व्यवधानम तेना व्यवहित ऐसे लघुपध च कहा गया और उसके लिए निमित्त है सार्वधातुक आधातुक का पर में सार्वधातुक अथवा अर्धातुक रहे तो लघुपध का गुण हो जाएगा तो सार्वधातु का, का गणेश सप्तमी है तस्मी नीति निर्दिष्ट है पूर्व तो पूर्व से कहने अव्यवहित तो पूर्व होना चाहिए इधर लघुपध गुण करेंगे अव्यवहित तो पूर्व हो पाएगा क्या जो उपधा होगा वो अव्यवहित तो पूर्व में रहेगा क्या लघुपद गुण जो कहेंगे तो बीच में एक तो हल आएगा ना ऐसे सूच सो धातु हुआ धातु क्या सूच आगे अगर आप सब लाए सब को मान करके सूच को लघुपद गुण करेंगे तो बीच में तो चकार रहेगा ना तो जो चकार रहा तो कहते हैं कि ये तो व्यवधान कर दिया सर्वधातु का आर्द धातु सप्तमी तो कहते हैं अव्यवहित तो पूर्व होना चाहिए या तो अव्यवहित तो पूर्व नहीं हुआ कहते हैं अव्यवाहित तो पूर्व हो जाएगा तो फिर उपाधा नहीं होगा क्योंकि उपाधा का लक्षण है अलव अंत्य पूर्व होगा तो भी उपाधा होगा और इधर कहते हैं अव्यवहित तो पूर्व में होना चाहिए तो कैसे होगा तो इसलिए वहाँ कहेंगे सर्वल रूप कैसे सर्वल चर्व परिणाम लघु अभ्यास लघु परक अभ्यास हाँ वहां भी वही है लघु पर वहाँ भी सप्तमी तो हो गया अव्यवहित तो आना चाहिए किंतु भी तो कि हो गया तो ये सब स्थान पर इसलिए वो नियम कहते हैं कि ये न न अव्यवधानम तेना व्यवहित ते अपि अर्थात तो जहाँ न अव्यवधानम अर्थात तो अव्यवधान से हो ही नहीं पाएगा अर्थात तो व्यवधान होना ही पड़ेगा अब लघुपद गुण करने चलेंगे तो, तो व्यवधान होना ही पड़ेगा न अव्यवधान व्यवधान होना ही पड़ेगा तो तेना व्यवहित व्यवहित हो तो होने पर भी वो क्रिया हो जाएगा यहाँ इस प्रकार की अतम साहित्यम अव्यवहित अनुष्ठान अव्यवहित अनुष्ठान से संपादन होगा अर्थात तो विजातीय हो क्रिया के द्वारा व्यवहित न हो जाए ततच तो तो एक उपकरण विधायक विधायक कृतवा करके एक का उपकरण करके अपर से उपकरण विधेय का उपाकरण करना, करना चाहिए तो तथा पूरा सत्रह पशु का उपाकरण पूरा कर लेगा एवं नियोजनादीक अभी आगे का जो अंग वो भी इसी प्रकार तथा चाजापत्यु चा, जो सप्तदश पशुषु कस्ाचि प पशोर आरभ्य किसी एक पशु से करके आरंभकर्कमें पदार्थ कोई एक क्रिया को सर्वत्र सर्वय सत्रपशु में कर्क द्वीयाद पदार्थ पदार्थ क्रिया अंग त्रमेण अनुेय सक्रम प्रथम क्रिया का जो क्रम रखे उसी के अनुसार द्वितीय तृतीय चतुर्थ अंग क्रिया करना इसको प्रवृत्ति क्रम कहा गया और ये प्रवृत्ति क्रम से मुख्य क्रम बलवत्ता पूर्व में देखेंगे 132 में प्रवृत्ति का क्रम जो है पहले पशु को ये पहले उपकरण किया बाद में दूसरे पशु को उपकरण करेंगे पहला पशु का दूसरा अंग क्रम नहीं करेंगे अर्थात करें। करें। जो एक अंग क्रम करना है जितने प्रधान है सभी के लिए अंगक्रम हो जाएगा फिर आगे दूसरे अंगक्रम होगा जैसे कहते हैं भोजन परोसने का समय में ये दृष्टान्त देते हैं चावल देना है तो सभी को दे देगा फिर आगे रोटी सभी को ऐसा नहीं कि एक को चावल दे देगा फिर रोटी दे देगा सब्जी दे देगा फिर दूसरा को इस प्रकार नहीं है ये दृष्टांत देते हैं आजा एक सौ में जो अंतिम में देख रहे थे लेते मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रम बलवान देखियो कहते हैं तो प्रवृत्ति क्रमे ही बहुनाम अंगानाम प्रधान अंगा प्रधान विप्रकर्षात् प्रवृत्ति क्रम में बहुत अंग प्रधान से विप्रकर्ष दूर होंगे प्रधान हो गया अर्पण प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये कितने पशु होंगे इनका जो अंगकर्म किया जाता है अर्पण से अभी कितना दूर ये सब रहे प्रथम द्वितीय तृतीय पशुओं का और प्रथम पशु का जो उपाकरण हुआ था आगे सप्तश का उपाकरण हो गया ये सारे सप्तश का उपाकरण अर्पण से कितने दूर रहे इसी प्रकार के सभी का परियग्निकरण वो भी कितने दूर रहे तो इसको कहते हैं बहु नाम नाम प्रधान से भी मुख्य क्रम में क्या था कि का अंग कर देंगे फिर आगे आग्ने के बाद उपांसु किया था, आगने और सान्नाया, सान्नाया। का अंग कर्म कर देंगे फिर सरना का अंग कर्म कर देंगे फिर आगे आग्ने मुख्य क्रम कर्म आ जाएगा और मुख्य कर्म आ जाएगा अभी मात्र एक का व्यवधान हो रहा है वहां और यहाँ क्या हुआ सत्रह चौतीस इतने व्यवधान हो गया तो वहां एक एक व्यवधान होता है ये देख लीजिए उसका चित्र दिया था एक सौ पैंतीस पृष्ठ में जो मुख्य क्रमों का नीचे वाला चित्र अच्छा पहले 134 में देख लीजिए ऊपर वाला चित्र आग्नेवीर अभिघारण आग्नेय अग्नि देवता के लिए हवीर का अभिघारण जो से चन किया आगे इंद्र दधी अभिघारण अंग क्रिया होगे आगे आग्नेय याग फिर इन्द्र याग तभी तो आग्नेय आग्नेय का बीच में एक व्यवधान रहा इन्द्र इन्द्र का बीच में एक व्यवधान रहा अल्प व्यवधान रहा इस प्रकार की दक्षिण पार्श्व में देख लीजिए एक सौ में अंग में दे दिया याग अंग और प्रधान अंग में पूर्व दिन होने वाला शान्या का अंग पर दिन होने वाले आग्नेय का अंग फिर शान्या का अंग फिर प्रधान में आग्नेय का कर्म शान्याय का कर्म इसमें क्या हुआ देखिये शानय के अंग फिर आग्नेय के अंग फिर सान्या के अंग फिर आग्नेय कर्म फिर शान्या कर्म तो शान आग्ने शान्याय शान्याय इस प्रकार की चला अर्थात बहुत ज्यादा और व्यवधान इसमें नहीं रहा मुख्य कर्म हो गया आग्नेय शान जो प्रधान दे दिया उससे जो अंग हो गया श्याय आग्नेय इसके लिए एक एक व्यवधान रहा बहुत अधिक व्यवधान नहीं हुआ प्रथम देखिये सान्याय हो गया पूर्व दिन शाखा छेदन बदसा अपकरण दोहन ये पूर्व दिन हो गया दोहन होकर के फिर दधी जमाएगा आगे दिन कर्म होगा प्रथमे आग्नेय कर्म कर दिया आग्नेय कर्म हो गया अवदान अवदान अर्थात तो जो घृत को काटना बैठ गया जम गया घृत हंग जो है उसका कुछ अंग पूर्व दिन होगा कुछ अंग पर दिन होगा पूर्व दिन होना है शाखा छेदन बत्साह करण और होना, क्योंकि दुग्ध होने से दधि बनाएगा और पर दिन में पर दिन अर्थात जिस दिन प्रधान कर्म होंगे पूर्णमी उस दिन पूर्णमी न ये तो अमावस्या अमावस्या नहीं तो यह अमावस्या के दिन क्या करेगा प्रथमे आग्नेय का अंग करेगा फिर आगे सान के अंग कर देगा आगे आग्नेय कर्म करेगा साना यम कर देगा अभी इसे क्या हुआ मुख्य कर्म और सा अंग इसका बीच में केवल आग्नेय मुख्य कर्म रहा अंतिम में कर्म करता है उससे पूर्व में आग्नेय कर्म करता है उसके पूर्व में शाना का अंग करता है तो साना का अंग और आग्नेय का मुख्य कर्म उसका बीच में केवल आग्नेय मुख्य कर्म रहा क्या प्रधान देखिए प्रधान जहां लिखा है सामनाय का मुख्य कर्म है वो ये हा, चित्र हाँ द्वितीय चित्र ऊपर वाला पूर्व पक्ष का सामनाय का मुख्य कर्म अंतिम में करता है अंतिम में मुख्य कर्म प्रधान जहां लिखा है प्रधान नहीं दिखता है ऊपर में लिखा है ना न तो सन्नाय हो गया प्रधान कर्म अर्थात याग उसे पूर्व में क्या आग्नेय याग उसी कांग चार नंबर अच्छा ठीक है नंबर बता देते हैं तो उसके पूर्व में करेगा तीन नंबर नंबर। वो हो गया सान का अंग अभी पांच और तीन के बीच में रह गया चार एक व्यवधान हुआ तो शान का मुख्य प्रधान कर्म सा अंग उसका बीच में आग्नेय मुख्य कर्म चार एक व्यवधान हुआ इसी प्रकार के आग्नेय प्रधान कर्म हो गया चार और आग्नेय का अंग हो गया दो इसका बीच में केवल शाना का अंग तीन रह गया एक व्यवधान का श्या अर्थात ये एक एक व्यवधान होकर के चल रहा है अभी देखिए तीन में शाना का अंग आया और एक में शाना का अंग है बीच में केवल आग्नेय का अंग है तो अभी शान के बीच में एक व्यवधान हुआ तो यहाँ क्या हुआ कि व्यवधान सर्वत्र एक एक होकर के चला और जब प्रवृत्ति क्रम करते हैं मुख्य कर्म से कितने अंग दूर पड़ गए तो वो प्रवृत्ति क्रम में अधिक दूरी हो जाते हैं और वहाँ सप्तदश पशु है यहाँ कम है ये भी और एक कारण है प्रवृतिक्रम ये सबसे दुर्बल है अन्य कोई क्रम निर्णायक आ जाएगा तो प्रवृतिक्रम दुर्बल हो जाएगा टीका में मूल में एक सौ आगे जहां पाठ चलता है स्वयं अयम अर्थात अयम जो प्रभृति क्रम आदि श्रुतिया दुर्बल क्योंकि श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रभुति ये हो तो श्रुति इत्यादि से प्रभृति प्रभृतिष्ठ स्थान पर है तो सबसे दुर्बल है तो श्रुति इत्यादि क्रम निर्धारण करेंगे तो फिर वहाँ ये प्रभृति क्रम नहीं आएगा जैसे दे दिया यह मूल में तृतीय पंक्ति में दे दिया वैश्व कृत्वा में कृत्व प्रजापति प्रजा, प्राजापतिश्चरंति यहाँ श्रुति उपलब्ध है वो तो सीधा कह दिया क्रम निर्णय कर दिया इसके बाद ये होगा ये तो श्रुति साक्षात कहते हैं बाकी यहाँ कोई किसी का और क्रम निर्णय कोई कार्य नहीं है तद एवं संक्षेपतो तो निरूपित सड विधि क्रम निरूपण प्रयोग विधि अभी प्रयोग विधि का विचार पूरा हो गया उत्पत्ति विधि आगे विनियोग विधि और प्रयोग विधि ये तीन विधि हो गया आगे अधिकार विधि कहते हैं 138 सौ अड़तीस पृष्ठा कर्म जन्य फल स्वाम्य बोध विधि अधिकार विधि कर्म जन्य फल ये फल का जो स्वामी होगा स्वामी अर्था भोक्ता तो कर्म जन्य फल स्वाम्य भोक्तृत्व किसका है जो कहेगा विधि उसको कहा जाएगा अधिकार विधि कर्म का फल किसको मिलेगा ये जो कहेगा उसको अधिकार विधि कहा जाएगा कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध का विधि जो भोजन करवाएगा उसको अधिकार विधि कहा जाएगा दृष्टांत आगे देते हैं कर्म जन्य फल स्वाम्यम तो ये क्या है कहते हैं कर्मजन्य फल भोक्तृत्व जो स्वामी होगा वही भोक्ता होगा तो स्वाम्यम अर्थात भोक्तृत्व सच अर्थात ये जो भोक्तृत्व यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप है स च सच अर्थात स अधिकार विधि अधिकार विधि कहाँ है कहते यजे तो स्वर्ग काम तो विद्ञ। विद्ञ है तो काम ये अधिकार विधि है इसमें अधिकार विधि कैसे है ये कहते हैं स्वर्गम उद्देश्य स्वर्ग को उद्देश्य करके यागम विदधता याग विधान करने वाले के द्वारा अन विदधता तृतीया अनिकार तो विधि न स्वर्ग काम याग जन्य फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते जो स्वर्ग काम है वही याग जन्य फल का भोक्ता होगा तो क्यों वो याग जन्य फल का भोक्ता होगा कहते है जो स्वर्ग काम है वही तो, तो याग करेगा ना स्वर्ग काम यजेता तो इसलिए स्वर्ग काम जो है वही फल का भोक्ता होगा यागजन्य फलभोक्तृत्म स्वर्ग काम से और दूसरा देते हैं ये हो गया काम्य कर्म के लिए स्वर्ग कामो यज तो के काम न है वही स्वर्ग याग करेगा तो ये फल फलभोक्ता वही हो गया जो स्वर्ग काम है आगे नैमित कर्म के लिए देते हैं यश अहिताग्नेर अग्निर गृहान दहेत सो अग्नये क्षाम अष्टाक निर्भवेत यस्य जिस पुरुष का आहिताग्ने बहुगृह आहितो अग्नि अग्निर अग्नि जिसने अग्नि आधान किया गर्भपति अग्नि आधान करके आगे अग्निहोत्र करेगा इसको आहिताग्नि कहा जाता है तो ये जातपुत्र कृष्ण के सो अग्निनादित इस प्रकार की वाक्य है पुत्र उत्पन्न हो गया कि तु अभी है अर्थात वृद्धा नहीं हो गया अब अग्नि आधान करके अग्निहोत्र करना चाहिए वाक्य है उसको आहिताग्नि कहा जाएगा जिस आहिताग्नि का वो अग्नि ही दहेत वो अग्नि से उसका घर जल गया एक तो कहते हैं अग्नये क्षाम वते जो अग्नि क्षम क्षाम वते तब तो हो गया क्षयी क्षय अग्नि क्षय कर देने वाला है तो उस अग्नि जो क्षाम बते अष्टा कपालम निर्बप निर्वपेत आठ कपाल में हबीर बना करके उसके लिए अर्पण करे अर्थात अग्नि देवता अभी रुष्ट है उसके ऊपर अभी तक तो गृह जल गया अभी अग्नि देवता का शांति करने के लिए ये करे अभी यहाँ क्या हो गया इत्यादि ना ये विधि एक है निर्वपेत ये विधि विधान करता है अग्निदाद निमित्ते निमित्ते सति अग्निदाह कर्म विदता जो हो गया यश अहिताग्निर्ग्निर्हान दहेत स्व अग्न श्यामत अष्टाकम निर्वपेत ये विधि हो गया ये वाक्य ये वाक्य अग्निदाह होने से निमित्त उपस्थित हुआ कर्म का ये कर्म विदधता विदधता विधिना अनेन विधिना इसके द्वारा निमित्तवत कर्मजन्य पाप क्षय रूप फलस्वाम्यम प्रतिपाद्यते निवत जिसके लिए निमित्त उपस्थित हो गया जिसका घर जल गया वो उसका वो निमित्तवान हो गया निमित्तवत पुरुष से निमित्तवत पुरुष से कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल कर्म करेगा कर्म अर्थात तो अष्टा अग्नि देवता के लिए निर्वाप करेगा निर्वाप अर्पण करेगा तो जो उसका जो पाप हो गया था पाप के चलते अग्नि उसका गृह जलाया अभी वो पाप का क्षय हो जाएगा अगर अग्नि देवता के लिए अष्टा अर्पण करेगा तो वो पाप क्षय होगा पाप क्षय रू को फल स्वाम्यम प्रतिपादित अग्नि से घर जल गया तो इसका पाप के चलते ये शास्त्र कैसा कहते हैं अभी क्या अभी समय क्या है पहले कारण खोजेंगे कौन जलाया कैसे हुआ क्या हुआ ये दोस्त दूसरे के ऊपर शास्त्र सर्वदा कहेगा अपने में दोष खोजना उसको सुधार करना तो कहते हैं कि कर्म जन्य पाप क्षय रूप फल कर्म करेगा तो उसका पाप क्षय होगा फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। तो अर्थात ये जो पाप क्षय रूप फल इस फल का स्वामी वही होगा जो वो कर्म करेगा ये विधि कहता है कि अर्थात वो व्यक्ति इस फल का स्वामी होगा ये भी अधिकार विधि हो गया किंतु ये नैमित्तिक कर्म होगा एवं इसी प्रकार नित्य कर्म में भी किसका अधिकार है फल किसको मिलेगा उसके लिए कहते हैं अहर अह संध्या उपासित अहर अह प्रतिदिन संध्याम नित्य कर्म यह है उपासित इत्यादि सूची विहित काल जीविन संध्या उपासना जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फलस्वाम्यं बोध्यते सूची और विहित काल सूची रहना चाहिए अर्थात ये जो का अथवा सूती का इत्यादि हो जाता है घर में कोई बालक पैदा हो गया जन्म हो गया अथवा कोई मर गया उस समय में अग्निहोत्र नहीं करना है मृतिका सूतिका ये समय में ये नहीं करना है इसलिए कहते हैं सूची शुद्ध काल में और विहित काल ये अग्निहोत्र संध्या करने के लिए भी एक विधान काल है तो काल जीविन विधान काल अर्थात तो ये तीनों काल प्रातः दोपहर दोपर्व नहीं इतने उम्र से इतने उम्र तक इसको ये संध्या बंदन करना पड़ेगा तो उपनयन संस्कार हो गया आगे संध्या बंदन करेगा उससे पहले नहीं करेगा उपनयन संस्कार जब तक नहीं है संध्या बंधन नहीं करेगा तो सूचि विहित काल जीविन सूची है और विहित काल जीवन है तो जिसका भी तो संध्या उपासना जन्य प्रत्यवाय परिहार संध्या उपासना करेगा तो प्रत्यहार प्रत्यवाय का परिहार होगा प्रत्यवाय परिहार रूप फलम ये फल फल का स्वाम्य इस वाक्य के द्वारा बोधन किया जा रहा है प्रत्यवाय का परिहार होना ये जो फल है ये फल का स्वामी कौन होगा कहते हैं जो संध्या उपासना करेगा तो ये भी एक अधिकार विधि वाक्य है फल स्वाम्य का कथन कर रहे हैं ये ये विधि आ गया क्या प्रत्यवाय परिहार फल ये फल है हाँ अर्थात अहर संध्या उपासित ये जो कहा गया ये अर्थात ये अधिकार विधि ये अधिकार विधि क्यों कह देते हैं कहते हैं ये फल का भोक्तृत्व का कथन करता है कहते हैं इसमें तो शब्द सीधा दिखता नहीं तो शब्द सीधा दिखता नहीं किंतु तो कहते हैं कि अर्थात ये क्यों विधान किया जाता है कहते खे खे तो तो नहीं करेगा तो प्रतिवाय होगा ये यहाँ साक्षात नहीं है वो विधि में अर्थात नहीं करेगा तो प्रत्यवाय होगा वो वाक्य अलग है वो वाक्य कह देगा कि यह वाक्य कहता है कि जो उपासना करेगा उसका प्रत्यवाय परिहार होगा जो उपासना नहीं करेगा उसका प्रत्याह प्रत्यवाय होगा अच्छा <poemsllyakaan> वो जो दूसरा वाक्य होगा कि जो नहीं करेगा उसको प्रत्यवाय होगा तो वो प्रत्याय प्रत्यवाय परिहार बात नहीं कह रहा है प्रत्यवाय परिहार ये कह रहा है यही फल होगा इसलिए प्रत्यवाय परिहार रूप फल का स्वाम्य ये वाक्य बोधन करवा रहे है संध्या उपासना करेगा तो प्रत्यवाय परिहार रूप फल प्राप्त होगा तो ये आ, अधिकार विधि ये देखिए दक्षिण पार्श्व में हिंदी दिया है ना चतुर्थ पंचम पंक्ति पंचम पंक्ति मतलब अंतिम पैराग्राफ का पंचम पंक्ति दिया है नैमित्तिक कर्म वाले ऐसा दिया है ना अंतिम पैराग्राफ का पंचम पंक्ति उसमें दिया है यश्य अहिताग्नि यशहिताग्नि वो बाकी है नैमित्तिक कर्म के लिए वहां दे दिया गया पाप क्षय काम पद यहाँ श्रुत नहीं है तो पाप क्षय रूप फल उसको मिलेगा ऐसा तो यहाँ साक्ष्य शब्द नहीं है इसी प्रकार की अहरअहर संध्या में उपासित प्रत्यवाय परिहार रूपक फल का स्वामी ये तो कथन नहीं है कहते हैं कि वो अर्थात देखिये आगे कहते हैं पद यहाँ श्रोत तो नहीं है तथापि उनकी कल्पना कर ली जाती है ये कल्पना कर लिया जाता है नहीं करेगा शास्त्र विधान करता है अन्य कोई दृष्ट फल दिखता नहीं तो नहीं दिखने से कहते हैं और हो भी सकता है कि अन्य वाक्य हो सकता है ये आहिताग्नि वाक्य में अन्य वाक्य नहीं है ये संध्या के लिए हो सकता है निश्चय नहीं है आगे 140 सौ चालीस पृष्ठ में तत् फलस्वाम्यम फलस्वाम्यम स्वाम्यम करता भोक्तृत्व ये जो फलभोक्तृत्व यो अधिकार विशिष्ट अधिकार विशिष्ट को अधिकारी कहा जाएगा फलभोक्तृत्व भी उसी का ही होगा जिसको अधिकार है तो अधिकार विशिष्ट को फल मिलेगा फलभोक्तृत्व तो रहेगा अधिकार क्या है अधिकारश्च सद विधिवाक्येश पुरुष विशेषणत्व श्रूयते यजत स्वर्ग काम ये विधिवाक्य हुआ विधिवाक्य में पुरुष का जो विशेषण है तो वो जो विशेषण है वही अधिकार है जैसे कहा जाएगा कि स्वर्ग कामो स्वर्ग काम ये हो गया वो पुरुष उसका विशेषण क्या है तो कहेंगे स्वर्ग काम में बहुब्री है स्वर्ग कामो यश्य अगर हम बहुब्री नहीं करेंगे तो कर्मधारय करके मतुर्थिय कर देंगे स्वर्ग कामी हो जाएगा स्वर्ग का का कामी का विशेषण क्या बनेगा धनी का विशेषण क्या है धन स्वर्ग कामी का विशेषण स्वर्ग काम यही जो स्वर्ग का काम हुआ यही वो पुरुष का विशेषण हो गया ना तो यही हो गया अधिकार अर्थ काम ही अधिकार अच्छा सव यद विधिवाक्यु पुरुष विशेषणते पुरुष का जो विशेषण है वही वह ही अगे यहाँ काम्य कर्मी फल कामना यज तस्वर्ग काम ये काम्यकर्म है फल का कामना वही काम वही हो गया अधकार नैमित के कर्मणि नैमित कर्म जैसे यश आहित अग्नि गृहान दहेत जो नैमित कर्म हुआ उसमें अधिकार क्या है कहते नैमित के कर्मणि निमित्त निश्चय जिसका घर जल गया उसके लिए निमित्त निश्चय हो गया यही अधिकार हो गया और नित्य संध्या उपासना दो कहते है सूची विहित काल जीवित जीवितम अर्थात तो सूची है असूचि नहीं हुआ है और विहित काल शास्त्र जो विधान किया है वो काल उस अगर काल में उसका जीवन है तब तो वो फिर वही उसका अधिकार बन गया नित्य संध्या, संध्या उपासना में अधिकारी कौन होगा कहते जिसके पास अधिकार रहेगा अधिकार क्या है कहते है सूची विहित काल जीवित्व अर्थात जिंदा है तो सूची अवस्था में और विहित तो काल में उसका जीवन है तो वही उसका अधिकार हो गया अतएव इसलिए राजा राजसूय मतलब भिन्न पद है राजा राजसूय भिन्न पद है राजा प्रथमांत है राजा राजसूय न स्वराज्य कामो यजेत अर्थात स्वराज्य कामो राजा राजसूय यजेत इस प्रकार के हैं। जैसे स्वर्ग काम हो यह तो दे दिया था इसी प्रकार यहाँ दे दिया स्वराज्य काम स्वराज्य अर्थात तो स्वराज्य जो चाहता है सम्राट होना चाहता है वो राजस्व करे तो स्वराज्य काम यह तो क्या कर्म करेगा राजस्व न? न? न कर्म करे ये विधि वाक्य न स्वराज्य उद्देश्य विद्धता ये विधि स्वराज्य को उद्देश्य बना करके विधान करता है होने पर भी न स्वराज्य मात्र काम से तत्व फलभोक्तृत्व प्रतिपाद्य जिस किसी को स्वराज्य काम हो जाएगा तो वो फलों को प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं होगा अर्थात तो अधिकार जिसके पास स्वराज्य काम है वो अधिकार होगा स्वराज्य काम अधिकार अर्थात स्वराज्य कामी अधिकारी जैसे स्वर्ग कामी अधिकारी हो गया इसी प्रकार यहाँ स्वराज्य काम अधिकारी हो जाएगा नहीं होगा क्यों कहते हैं राजा विशेष ने दिया है राजा स्वराज्य काम राज नहीं ये तो। राजा भी होना पड़ेगा खाली स्वराज्य काम नहीं होगा जिस किसी को स्वराज्य काम हो जाएगा अगर राजा नहीं है तो नहीं कर पाएगा ये दूसरे को जो करते, तो दुसरे दुसरे कुछ, अच्छा दूसरे जन्म को जो मिलेगा दूसरे जन्म तब इच्छा इच्छा, इच्छा विल तो हो तो हमको अभी इस फलों में अर्थात इससे और कोई विकार नहीं होगा जैसे कहते ना इच्छा किया था अभी उसका मिठाई मिला और किंतु बीच में इच्छा उसका बना रहा अब क्या होगा ना उसे उसका फिर संस्कार बनेगा और संस्कार दृढ़ होगा किंतु उसका इच्छा चली गई ना ना वो तो अभी नहीं चाहिए किंतु पदार्थ आ जाएगा तो पदार्थ आ जाने से अभी किंतु उस व्यक्ति में स्वातंत्र है वो ग्रहण कर सकता है नहीं कर सकता है किन्तु मतलब प्रारंभ क्या करायेगा ये जो तत्व बोध में गए ना इदम शरीरम उत्पाद्य सुख दुखो भोगो करवाएगा सुख दुख भोग कैसे करवाएगा प्रारब्ध कर्म पदार्थों का उपस्थिति करवा करके किंतु पदार्थ उपस्थित मात्र के भोग नहीं हो जाएगा अगर तब तक इसका अंदर में अगर वासना चली गई है वैराग्य आ गया वो पदार्थों को भोग नहीं करेगा प्रारब्ध पदार्थ ले आया किंतु प्रारब्ध जबरदस्त भोग नहीं करवा पाएगा तो ये नहीं करेगा इसी प्रकार के राजा होने का उसका स्थिति आ जाएगा तो किन्तु ग्रहण कर सकता है नहीं कर सकता है ये प्रारब्ध प्रारब्ध अर्थात परिस्थिति ले आया पदार्थ ले आया नहीं करेगा तो तो भोग करना करना नहीं करना। उसमें है तो किंतु क्या होगा अगर उसका प्रारब्ध है कि इसका ये भोग भी होना है खाली पदार्थ उपस्थिति नहीं है अर्थात तो भोग भी होना है अर्थात तो उसका इच्छा कटा ही नहीं जो इच्छा था जिस समय में वो कर्म किया था वो इच्छा अभी तो गया नहीं किंतु इच्छा उतने रहेगा अधिक हो जाएगा क्षीण हो जाएगा पूरा नाश हो जाएगा ये बहुत स्थिति हो सकता है उसके आधार पर आगे निर्णय होगा बिल्कुल चला गया एकदम विरक्त हो गया उसे कहेगा और तो भोग भी नहीं करेगा किंतु बहुत दुर्बल हो गया कहेगा ठीक है कर दो भाई थोड़ा बहुत कर दो इस प्रकार कर देगा नूतन संस्कार नहीं बनाएगा क्यों तो करने का समय में विरक्ति के साथ करता होगा तो नहीं करना था प्रार्थ कर दिया इस प्रकार करता होगा अधिकार नहीं काम, था, काम नहीं मतलब कर्म जब कर दिया उसे में तो सर्व काम था अभी स्वर्ग जो जीवन मतलब स्वर्ग अर्थात सुख सुख तो सुख जब आएगा वो भोग नहीं करेगा किन्तु पदार्थ उपस्थित हो जाएगा वो भोग नहीं करेगा और ये जन्म जन्म तो भी मिलेगा। आने आने के जन्म भी नहीं, मिलेगा। नहीं। वो अभी इच्छा नहीं है वो भी तो अगर ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तो खाली इच्छा नहीं है मात्र के वो रोक नहीं जाएगा वो तो अभी ज्ञान हुआ है हमको तीन जन्म देने का आरभ है अगर वो अर्थात जो प्रारब्ध अभी चल रहा है प्रारब्ध मतलब जिस प्रारब्ध चलने का समय में उसको ज्ञान हुआ ये तो अभी अर्थात तो धनु मुक्त वाण हुआ ये तो चलेगा वो तो अर्थात तो उसमें जितना जन्म देना है उतना जन्म देगा अभी ज्ञान हो गया फिर भी और जन्म देगा नहीं स्वराज्य उद्देश्य विदधता अ यह वाक्य स्वराज्य को उद्देश्य करके राजस्व का विधान करता है न स्वराज्य मात्र काम से तत्फलभोक्तृत्व प्रतिपाते केवल स्वराज्य काम हो जाएगा तो फलों का भोक्ता बन जाएगा ही नहीं किंतु राज्य स्वतः स्वराज्य काम से राजा होना है और सम्राट बनने के लिए चाहो ही होगा राजत्वष तो अधिकारी विशेषण्रवण राजा भी यहाँ अधिकारी का विशेषण है स्वराज्य काम का विशेषण दे दिया और कोचित पुरुष विशेषणत्व अश्रुतम अपी अधिकारी विशेषण बन जाएगा अर्थात वाक्य में ये श्रवण नहीं है फिर भी ये पुरुष का अधिकार बन जाएगा पुरुष का विशेषण हो जाएगा विशेषण हो जाएगा तो जिसके पास वो विशेषण है वो अधिकारी बन गया तो क्या चीज है कहते यह था अध्ययन विधि सिद्धा विद्या अध्ययन विधि से उसको विद्या प्राप्त हुआ क्रतु विधि नाम अर्थ ज्ञान अपेक्षणीय अध्ययन विधि सिद्ध अर्थ ज्ञान प्रति एव है ये जो क्रतु विधि कर्म करने का है जो कर्म विधि ये किसके प्रति प्रभु होंगे जैसे कहा गया स्वर्ग कामो यजेता ये राजा स्वराज्य कामो राजस्व यजेता इसमें कहीं लिखा है क्या वो अध्ययन करना चाहिए वो विद्वान होना चाहिए कहा है, नहीं कहा तो कहते फिर उसको विद्या अर्थात वो गुरुकुल में अध्ययन भी नहीं किया शास्त्र तो भी कर सकता है कहते नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा कहते हैं कि क्रतु विधि नाम अर्थ ज्ञान अपेक्षणीय तो कर्म वही कर सकता है जिसको इस कर्म में व्यवहार होने वाला मंत्रों का अर्थ ज्ञान है नहीं तो ऋत्युक्त तो मंत्र बोल करके चलेंगे आजकल का जैसा नहीं कि आ, अब इसको डाल दीजिए अनुकुंड में ऐसा नहीं है वो तो मंत्र बोल करके चलेंगे तो इसीलिए कर्म वही कर पाएगा जिसको मंत्रों का अर्थ ज्ञान है इसलिए कर्म में अधिकारी कहते हैं कि अर्थी समर्थो विद्वान अपरिदस्त और अर्थी होना चाहिए पहले उसको काम होना चाहिए इच्छा होनी चाहिए आगे समर्थो राजस्व करना चाहता है किंतु कहते ना ठंड ठंड गोपाल कहते थे, थे, थे तो अर्थात तो पकेट में नहीं है कुछ ये कैसे करेगा सामर्थ्य भी होना चाहिए अर्थी समर्थन विद्वान अर्थात वो कर्म का ज्ञान भी उसको होना चाहिए और अपरिदस्ता अर्थात तो उस कर्म में अगर परिक्रमा है और वो पंगु है वो नहीं कर पाएगा उसमें कुछ ऐसा है कि अग्नि का दर्शन करना है आज्ञा का अवेक्षण करना है किंतु अंध नहीं कर पाएगा इसलिए अंधा पंगु इत्यादि कर्म, कर्म करने में अधिकारी नहीं होते है तो ये सब क्रतु के लिए ये अपेक्षणीय है क्रतु विधि नाम अर्थ ज्ञान अपेक्षणीय तेना क्रतु करना है तो अर्थ ज्ञान चाहिए तो अर्थ कैसे होगा कहते हैं अध्ययन विधि सिद्ध अर्थ ज्ञान अवंतम अध्ययन विधि से सिद्ध हुआ अर्थ ज्ञान जो स्वाध्याय अध्यव्य ये कहेगा कि अर्थ ज्ञान होना चाहिए नहीं कि खाली पारायण कर दिया क्यों दृष्ट फल अर्थ ज्ञान फल जो ये अर्थात तो वेद अध्ययन करना ये कोई अदृष्ट फलों के लिए नहीं है दृष्ट दृष्टफलों का होना चाहिए अर्थ ज्ञान तो अध्ययन विधि के द्वारा जो सिद्ध अर्थ ज्ञान तो अर्थ ज्ञान जिसका है उसी के प्रति ही क्रतु विधि प्रवृत्त होगा किंतु विधि में तो ये देख, दिखता नहीं कि अध्ययन क्या होने वाला कहते हैं कि ये आवश्यक है अपेक्षणीय है अर्थ वाला ही कर्म करेगा इसलिए जो अर्थ वाला है उसी के प्रति ये विधि प्रभु होगा वो ही विधि में अधिकारी होगा जिसको अर्थ ज्ञान है कैसे विधि में, में, में ये बात नहीं है कि विधि में मतलब किन्तु कर्म में चाहिए अर्थ तो इसलिए जिसके लिए हम कैसे पहचान लेंगे क्योंकि ये जो कर्म होगा उस कर्म में यजमान का आवश्यक है ये क्रिया संपादन करने का इसलिए उसको अगर ज्ञान नहीं है तो अर्थ तो ज्ञान नहीं है तो कैसे संपादन करेगा ये भी तो नहीं नहीं वाक्य में नहीं दिखता है फिर भी अधिकारी का विशेषण बनेगा अर्थात विद्वान ही कर्मो में अधिकारी स्वर्ग काम है तो विद्वान होना चाहिए हो। अधिकारी का विशेषण अर्थात वो भी एक अधिकारी अधिकार हो जाएगा जिसके पास विद्या है वही वही अधिकार हो गया अग्नि साध्य कर्मसु सुधान सिद्धा अग्निमत्ता जो कर्म अग्नि के द्वारा संपन्न होगा वो कर्म में वही अधिकारी है जो अग्निधान किया है जो गार्भवती अग्नि का आधान किया है वही वो, वो कर्म कर पाएगा तो विधि वाक्य में तो नहीं है कहते कि तो आवश्यक है अग्नि आवश्यक है तो दूसरों से अग्नि ला करके कर्मक नहीं करना है तो इसलिए अग्नि साध्य कर्म में आधान सिद्ध अग्निमत्ता अर्थात अग्निमत्वम जिसका अग्निमत्वम है वही अ कर्म कर पाएगा अग्नि साध्य कर्म नाम अपेक्ष अग्नि अपेक्षा जो अग्नि कर्म है वो अग्नि का अपेक्षा करते है तद तो विधि नाम आधान सिद्ध अग्निमंतम प्रति एवं प्रवृत्ति है इसलिए अग्नि साध्य कर्म विधि जो होंगे जो आधान सिद्ध अग्निमान है जो व्यक्ति उन्हीं के प्रति ही ये विधि चलेगा तो जैसे विद्या हो गया अग्नि हो गया इसी प्रकार कहते हैं सामर्थ्य भी होना चाहिए तो एवं सामर्थ्य मे किसी विधि में कहीं देखेगा नहीं की जो समर्थ है वो करे इस प्रकार की मतलब वाक्य नहीं मिलेगा किंतु वहां अधिकारी का विशेषण है इसलिए अर्थी समर्थो विद्वान अपरिदस्त ये कहा नहीं जाता है विधि वाक्य में किंतु ये विशेषण बनते हैं जैसा वाक्य कहते हैं है नाम अर्थम ब्रुवता शक्ति ही सहकारिणी न्यायात अर्थम ब्रुवताम आख्या ही सहकारिणी अर्थ आख्यात जो विधि वाक्य में जो एक लिंगतु अंश और एक आख्यात अंश यजे त तो में यजे तमें धातु अंश हो गया आगे त तो में दो अंश आ गया एक हो गया आख्यात अंश जो कि दस लाधारण और एक हो गया लिंगतु अंश ये जो आख्यात अंश ये आर्थिक भावना को कहता है और जो लिंग अंश हो गया शाब्दी भावना को कहता है कहते हैं अर्थम ब्रुवताम अर्थम अर्थात अर्थ भावना ब्रुवताम कोन आख्यात अर्थम ब्रुवताम आख्याता शक्ति ही सहकारिणी वो आख्यात आख्यात्मे शक्ति है भावना को कहने के लिए किसी में शक्ति नहीं है तो वो कार्य नहीं कर पाएगा कहते कहा गया कि इसमें शक्ति है कहते शक्ति सहकारिणी सर्वत्र होता है न्यायात इसलिए समर्थम प्रति एवं विधि प्रभु जो जिसमें समर्थ है उसी के प्रति विधि प्रभु होगा ये ये वास्तविक ये भट्ट है कुमारीला भट्ट इस तो कहे हैं ये आख्या तो अर्थात ये ना ये आख्यात मीमांस को वाला कहते हैं व्याकरण लोग आख्यात से आर्थिक भावना को नहीं कहते हैं तद तो एवं निरूपितो विधि ये विधि का विचार पूरा हो गया वेद पांच बार हुआ था पहले विधि मंत्र अर्थवाद निषेध नामधेय विधि अर्थ नामधेय निषेध अर्थवाद विधि विधि मंत्र मंत्रेय निषेध अर्थ पांच था अभी विधि विचारे पूरा हुआ आज तक ओम ओ पूर्ण मदर्ण पूर्णमाता पूर्णमे वशिष्य ओम शांति शांति शांति शकर शंक्यं केशववादराय सूत्रवाच्यौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुराग मूर्ति वेतने व्योमादयात्रेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शांति शांति अभी कल हम खोला इंटरनेट आ थोड़ा देखने के लिए नहीं चल रहा ना। तो तो है ना इसको है